संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व, ध्यान योग का वर्णन और जब की महिमा बताने के लिए एक ब्राह्मण की कथा। कहते हैं कुंती नंदन, अब मैं तुमसे ध्यान योग का वर्णन कर रहा हूँ जिसे जानकर महर्षिगण इस लोक में सनातन सिद्धि को प्राप्त हुए हैं योगियों को चाहिए कि वे सर्दी गर्मी आदि द्वंद्व को सहन करते हुए नित्य सत्व गुण में स्थित रहे और सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर शौच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए ऐसे स्थानों पर ध्यान करें जहां स्त्री आदि का संसर्ग तथा ध्यान विरोधी वस्तुएं न हो जहां मन में पूर्णतया शांति बनी रहे योग का साधक इंद्रियों को विषयों की ओर से समेटकर कर काष्ठ की भांति निश्चल होकर बैठ जाए और मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगा दे उस समय ध्यान में इस प्रकार मग्न हो जाए कानों में कोई शब्द न सुनाई दे त्वचा तो से स्पर्श का अनुभव न हो आंख से रूप की जीवआ से रस का तथा नाशिका से सुगंधित वस्तुओं का पता न चले पांचों इंद्रियों को मोह में डालने वाले विषयों की इच्छा ही न हो बुद्धिमान योगी पहले इंद्रियों को मन में स्थिर करे फिर पांचों इंद्रियों सहित मन को ध्यान में एकाग्र करे इस प्रकार प्रयत्न करने से पहले तो कुछ देर के लिए इंद्रियों सहित मन स्थिर हो जाता है किंतु फिर बादलों में चमकती हुई बिजली की तरह वह बारंबार विषयों की ओर जाने के लिए चंचल हो उठता है जैसे पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद सब ओर से हिलती रहती है उसी तरह ध्यान मार्ग में स्थित साधक का मन भी चलायमान होता रहता है एकाग्र करने पर कुछ देर तक तो वह ध्यान में स्थिर रहता है किंतु फिर नाड़ी मार्ग से प्रवेश करके वायु की भांति चंचल हो जाता है ऐसे विक्षेप के समय ध्यान योग को जानने वाले साधक को खेद या चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि आलस्य और माश्चर्य का त्याग करके ध्यान के द्वारा मन को पुनः एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए योगी जब ध्यान का आरंभ करता है तो पहले उसके द्वारा क्रमशः विचार विवेक और वितर्क नामक ध्यान होते हैं ध्यान के समय मन में कितना ही क्लेश क्यों न हो साधक को घबरा प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि अपने आत्मा के कल्याण के लिए विशेष तत्परता के साथ उसमें लगा जाना चाहिए प्रतिदिन मन और इंद्रियों को ध्यान मार्ग में स्थापित करके योगाभ्यास करने से इंद्रियों सहित मन अपने आप शांत हो जाता है इस प्रकार मनोनिग्रह पूर्वक ध्यान करने वाले योगी को जो दिव्य सुख प्राप्त होता है वह मनुष्य को किसी उद्योग से या दैव की सहायता से भी नहीं मिल सकता जो जो ध्यान जनित सुख का अनुभव होता है त्यों ही त्यो ध्यान में अनुराग बढ़ता जाता है इस प्रकार योगी लोग ध्यान के द्वारा दुख शोक से रहित निर्वाण मोक्ष की को प्राप्त कर लेते हैं इलेक्ट्री ने पूछा जप करने वाले लोगों को किस फल की प्राप्ति होती है उन्हें किन लोकों में स्थान मिलता है जबकि विधि क्या है जाप का जापक किसे कहते हैं और जप करने योग्य मंत्र क्या है ये सारी बातें मुझे बताइए क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं जी ने कहा इस विषय में जानकार लोग यम काल और के रूप में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं हिमालय पर्वत के पास एक महायशस्वी ब्राह्मण रहता था वह पिपलाद का पुत्र था और कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था वेदों में उसने पूर्ण विद्वता प्राप्त की थी और छहों अंगों का तो उसे अपरोक्ष ज्ञान था वे सदा उसके जिह पर रहते थे एक बार वह संहिता गायत्री का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुआ इस नियम का पालन करते हुए उसके एक हजार वर्ष बीत गए तदनंतर सावित्री देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा ब्रम से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं बताओ क्या चाहते हो तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं देवी के ऐसा कहने पर वह धर्मात्मा ब्राह्मण बोला सुबह इस मंत्र के जप में मेरी इच्छा बराबर बढ़ती रहे, मन की एकाग्रता में दिनों दिन उन्नति हो यह सुनकर देवी ने मधुर वाणी में उत्तर दिया तुम जैसा चाहते हो वही होगा मैं ऐसा प्रयत्न करूँगी जिससे तुम्हें नित्य सिद्ध ब्रह्मधाम की प्राप्ति होगी इसके सिवा इस समय जो तुमने मुझसे वरदान के रूप में मांगा है वह भी पूरा होगा तुम एकाग्रचित्त होकर नियम पूर्वक जप करो धर्म स्वयं तुम्हारे पास आवेगा काल मृत्यु तथा यम भी तुम्हारे निकट पधारेंगे यहाँ उन लोगों के साथ तुम्हारे तुम्हारा धर्म के विषय में विवाद होगा। जी कहते हैं जय कहकर सावित्री देवी अपने धाम को चली गई इधर वह प्रत्येक प्रतिज्ञ ब्राह्मण भी सौ दिव्य वर्षों तक जप करता रहा वह मन और इंद्रियों को सदावश में रखता था क्रोध को जीत चुका था और दूसरों के दोष नहीं देखता था इस प्रकार जब उसका नियम पूरा हो गया तो धर्म ने प्रसन्न होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा ब्राह्मण, मेरी मेरी ओर ओर से तो देखो, मेरी तो देखो, देखो, मैं साक्षात धर्म हूँ और तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ इस जब का जो कुछ फल तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे सुनो मनुष्यों और देवताओं को प्राप्त होने वाले जितने भी लोग हैं वे सब तुमने जीत लिए हैं तुम देवलोक को लांघकर ऊपर के लोक में पदार्पण करोगे इसलिए मुने अब तुम अपने प्राणों, प्राणों ब्राह्मण ने कहा धर्म मुझे उन लोगों को लेकर क्या करना है आप सुख पूर्वक अपने स्थान को जाइए धर्म ने कहा मुनिवर तुम्हे इस शरीर का त्याग तो अवश्य ही करना चाहिए इसके बाद स्वर्ग में जाओ या जैसी तुम्हारी रुचि हो करो ब्राह्मण ने कहा धर्म मैं बिना देह के स्वर्ग में रहना नहीं चाहता आप जाइए मेरे स्वर्ग में जाने की तनिक भी इच्छा नहीं है मैं यही गायत्री का जप करते हुए आनंद से रहूंगा धर्म ने कहा विप्रवर यदि तुम शरीर छोड़ना नहीं चाहते तो देखो ये काल मृत्यु और यम स्वयं तुम्हारे पास आ रहे हैं तदनंतर यम काल और मृत्यु तीनों उन ब्राह्मणों के पास आप ब्राह्मण के पास आ पहुंचे सबसे पहले यम देवता बोले मैं यम हूं और यह कहने के लिए आया हूं कि तुम्हारे उत्तम आचरण और कठोर तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है काल ने कहा मैं काल हूं और यह सूचना दे रहा हूं कि तुम्हें इस जप का बहुत उत्तम फल मिला है यह तुम्हारे स्वर्ग लोग चलने का समय है मृत्यु ने कहा धर्मज्ञ मुझे मृत्यु समझो मैं काल की प्रेरणा से तुम्हें आप लोगों की क्या सेवा करूँ यह कहकर ब्राह्मण ने उन सब को पाद्य अर्घ आदि निवेदन किया और प्रसन्नता पूर्वक पूछा अब मुझे क्या आज्ञा है इतने में हित्व से यात्रा के लिए निकले हुए राजा इच्छाकू जहां से सब लोग एकत्रित हुए थे वहीं आप पहुंचे राज ने सबका पूजन और प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा तत्पश्चात ब्राह्मण ने भी राजा को आसन और पाद्य अर्घ देकर कुशल प्रश्न के बाद कहा महाराज आपका स्वागत है कहिए मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं राजा ने कहा मैं राजा हूं और आप ब्राह्मण इसलिए आपको कुछ धन देना चाहता हूं आपको जितने धन की आवश्यकता हो मुझसे मांगिए ब्राह्मण ने कहा राजन ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं एक प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले और दूसरे निवृत्त मार्ग का आश्रय लेने वाले मैं अब प्रतिग्रह से निवृत्त हो गया हूँ जो लोग प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले हों उनको दान दीजिए मैं तो अब दान लेता नहीं हाँ अपने कुछ इच्छा हो तो बताइए मैं आपको क्या दू अपने तपोबल से आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूँ राजा ने कहा यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पूरे सौ वर्षों तक जप करके आपने जिस फल को प्राप्त किया है वही दे दीजिए ब्राह्मण ने कहा ए मस्तू आप मेरे जप का उत्तम फल स्वीकार कीजिए राजा बोले आपका भला हो मैंने तो जप का फल मांगा है उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है इसलिए जाता हूँ साथ ही एक बात पूछता हूं उसे बतलाइए आपकी इस जप का फल है क्या ब्राह्मण ने कहा इसका फल क्या मिलेगा यह मैं नहीं जानता परंतु मैंने जो कुछ जप किया था वह आपको दे दिया ये धर्म यम मृत्यु और काल इस बात के साक्षी हैं राजा ने कहा ब्राह्मण यदि आप अपने जप का फल नहीं बतला सकते तो वह अज्ञात फल मेरे किस काम का आएगा मैं संदिग्ध फल नहीं चाहता यह आप ही के पास रहे ब्राह्मण ने कहा राजन अब तो मैं अपने जब का फल दे चुका अब दूसरी कोई बात नहीं स्वीकार करूंगा हम दोनों को अपनी अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए पहले जब करते समय कभी मैंने फल की कामना नहीं की थी अतः इस जब का क्या फल होगा यह कैसे जान पाऊंगा आप आपने दीजिए कहकर मांगा और मैंने देता हूं कहकर दे दिया ऐसी दशा में अपनी बात झूठी नहीं करूंगा आप धैर्य धारण करके सत्य की रक्षा कीजिए इस प्रकार स्पष्ट बताने पर भी यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो आपको असत्य का महान पाप लगेगा स्वयं पधारकर आपने मुझसे जप के फल की याचना की और वह मैंने आपको अर्पण कर दिया इसलिए अब आप सत्य पर डटे रहकर मेरे दिए हुए फल को स्वीकार कीजिए झूठ बोलने वाले मनुष्य को न लोक में सुख मिलता है न परलोक में वह अपने पूर्वजों को भी नहीं उतार सकता फिर आने वाली पीढ़ी का तो उद्धार कर ही कैसे सकता है पर परलोक में सत्य से जिस प्रकार जीव का होता है, उस तरह यज्ञ दान और से नहीं लोगों ने अब तक जितनी तपस्याएं की है और भविष्य में वे जितनी करेंगे उन सबको अगर सैकड़ों और लाखों की तादाद में इकट्ठा किया जाए तो भी उनका महत्व सत्य से बढ़कर नहीं सिद्ध हो सकता एकमात्र सत्य ही अविनाशी ब्रह्म है सत्य ही अक्षय तप है सत्य ही अविनाशी यज्ञ तथा सत्य ही सनातन वेद है वेदों में सत्य की ही महिमा गाई गई है सत्य में ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है धर्म और इंद्रिय संयम की सिद्धि भी सत्य से ही होती है सत्य के ही आधार पर सब कुछ चिका हुआ है सत्य ही वेद वेदांग विद्या विधि व्रत और ओंकार रूप है सत्य के ही प्रभाव से प्राणियों का जन्म और उन्हें संतान की प्राप्ति होती है सत्य के बल से ही हवा चलती सूर्य तपते और आग जलती है भी सत्य सत्य पर ही ही स्थित है, यज्ञ तप वेद मंत्र तथा सरस्वती ये सब सत्य के ही है। मैंने सुना है किसी समय धर्म और सत्य को दराज पर रख कर तोला गया तो जिधर सत्य था उधर का ही पलडा भारी हुआ जहाँ धर्म है वहाँ सत्य है सत्य से ही सबकी वृद्धि होती है इसलिए राजन आप भी सत्य पर ही दृढ़ रहिए असत्य का बर्ताव न कीजिए यदि मेरे देह हुए जप का फल को आप नहीं स्वीकार करेंगे तो धर्म से भ्रष्ट होकर संसार में भटकते फिरेंगे। जो पहले देने की प्रतिज्ञा करके फिर देना नहीं चाहता तथा जो याचना तो करता है किंतु मिलने पर उसे लेना नहीं चाहता ये दोनों ही मिथ्यावादी होते हैं। अतः आप मेरी और अपनी भी बात मिथ्या न कीजिए राजा ने कहा ब्रह्म क्षत्रिय का धर्म तो प्रजा की रक्षा और युद्ध करना है छत्रियों को दाता कहा गया है ऐसी दशा में मैं उल्टे ही दान कैसे ले सकता हूँ ब्राह्मण ने कहा राजन, दान लेने के लिए मैंने आपसे प्रार्थना नहीं की थी और ही मैं देने के लिए आपके घर ही गया था आपने स्वयं यहाँ आकर मांगा है अब लेने से क्यों इनकार करते हैं राजा ने कहा विप्रवर यदि आपने अपने जप का उत्तम फल देने का ही निश्चय किया है तो ऐसा कीजिए हम दोनों दोनों के जो भी पुण्य फल हो, उन्हें एकत्र करके दोनों साथ ही भोगें। ब्राह्मणों को को दान दान लेने का अधिकार है और छत्री केवल दान देते हैं, लेते नहीं। इस धर्म को आपने भी सुना होगा अतः हम लोग साथ ही साथ दोनों के कर्म फलों का उपभोग करें अथवा आपकी ऐसी इच्छा ना हो तो साथ रहकर कर्म फल भोगने की आवश्यकता नहीं है उस अवस्था में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे शुभ कर्मों का पूरा पूरा फल स्वीकार कर लें ले या आपका मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा ब्राह्मण ने कहा राजन आपके मांगने पर मैंने जो कुछ देने की प्रतिज्ञा की है उसे ले लीजिए क्योंकि वह मेरे पास आपकी धरोहर के रूप में रखा है यदि नहीं लेंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगा राजा ने कहा जिसके कार्य का यहाँ ऐसा परिणाम निकला उस राजा के धर्म को धिकार है अब तो मुझे आपके समान फलभागी होने के लिए ही यह दान स्वीकार करना है आज से पहले किसी के सामने कुछ लेने के लिए मैंने हाथ नहीं फैलाया था आज ऐसा करना पड़ा है आप जिसे मेरी धरोहर मानते हैं वह दीजिए। ब्राह्मण ने कहा राजन मैंने गायत्री का जप करके जितना भी पुण्य संग्रह किया है वह सब आप ले लीजिये राजा ने कहा प्रवर मैं भी अपने हाथ में संकल्प का जल ले चुका हूं अब आप भी मेरा दान ग्रहण कीजिए जैसे हम लोग साथ ही साथ रहकर समान फल के भागे मृत्यु का पूजन करके उन सबको प्रणाम किया राजा और ब्राह्मण के उपरयुक्त निश्चय को जानकर देवराज इंद्र भी बहुत से देवताओं और लोकपालों के साथ वहा उपस्थित हुए साध्य विश्व देव नदी पर्वत समुद्र और तीर्थों का भी सुभाग मन हुआ। तप वेद वेदांत नारद पर्वत हा हा परिवार सहित नाग सिद्ध मुनि प्रजापति अचिंत स्वरूप भगवान विष्णु ने भी वहा दर्शन दिया उस समय आकाश में भेरी और तुरही आदि बाजे बजने लगे फूलों की वर्षा होने लगी तदन न्यापक ब्राह्मण और राजा इच्छुआ को दोनों ने एक ही साथ अपने मन को सब विषयों से हटा लिया पहले मूलाधार चक्र से कुंडलने को उठा अपान, उदान, को उठाकर प्राण, समान और इन पांचों हृदय चक्र में स्थापित किया फिर मन को प्राण और अपान के साथ मिलाकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए उसे तो दोनों भाखों के बीच आज्ञा चक्र में स्थिर किया इस प्रकार मन को जीत दृष्ट को एकाग्र करके प्राण सहित मन को मुरधा में स्थापित कर दिया और दोनों ही समाधि में स्थित हो, हो थे। इतने ही में उस महात्मा के ब्रह्मर का भेदन करके एक ज्योतिर्मय प्रकाश निकला और सीधे स्वर्ग की ओर चल दिया फिर तो चारों और बड़े जोरों से कोलाहल मचा सब लोग उस दिव्य प्रकाश की स्थिति करने लगे प्रदेश के बराबर दंबे पुरुष का आकार धारण किए जब वह तेज ब्रह्मा जी के पास पहुंचा उन्होंने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और मीठी से कहा, योगियों को जो फल मिलता है वह जप करने वाले को भी मिलता है, बल्कि जप करने वाले को योगियों से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है अतः अब तुम मुझमें निवास करो आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण तेज ब्रह्मा जी के मुख में प्रवेश कर गया इसी प्रकार राजा इक्श्वाकू भी भगवान ब्रह्मा जी में लीन हो गए तब समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा भगवान आपने जो उस ब्राह्मण का आगे बढ़कर स्वागत किया है इससे जान पड़ता है जब करने वालों को योगियों से भी श्रेष्ठ फल मिलता है इस जाप का ब्राह्मण को सद्गति देने के लिए ही आपने यह सारा उद्योग किया था हम लोग भी उसी को देखने के लिए यहाँ आए थे आपने ब्राह्मण और राजा दोनों को एक सा आदर देकर समान फल का भागी बनाया है आज हम लोगों ने जप के महान फल को अपनी आंखों देख लिया ब्रह्मा जी ने कहा जप का फल तो ऐसा ही है जो महास्मृति और अनुस्मृति का पाठ करता तथा योग में अनुरक्त कर रहता है वह भी इसी प्रकार शरीर त्याग करके उत्तम गति को प्राप्त होता है अच्छा अब तुम लोग अपने अपने स्थान को जाओ यह कहकर ब्रह्मा जी वही अंतरध्याण हो गए और उनकी आज्ञा पाकर देवता भी अपने अपने धाम को पधारे दूसरे महात्मा भी धर्म का सत्कार करके प्रसन्नता पूर्वक उसके पीछे चल दिए जब करने वाले को यही फल मिलता है इसी प्रकार उनकी गति होती है ये सब बातें जैसी सुनी थी तुमसे बता दी अब और क्या सुनना चाहते हो